पहला प्रश्न आप कहते हैं कि कुछ होने बनने या बतने की चेष्टा मत करो बस जो हो वही हो रो जस्ट दिन विस्तार से बताएं कि कैसे साधा जाए साधने की बात है पूछी कि समझने से चूक गए साधनों का अर्थ यह होता है कि कुछ होने की चेष्टा शुरू हो गई जब मैं कहता हूं जो है जैसे है वैसे ही रहे तो साधनों का सवाल नहीं उठता साधनों का तो मतलब ही यह है कि जो हम नहीं हैं वो होने की कोशिश शुरू हो गई तो समझे नहीं साधना का अर्थ है कि असंतोष है जैसे है वैसा होने में तृप्ति नहीं मन कह रहा है कुछ और हो जाए थोड़ा धन है ज्यादा धन इकट्ठा कर ले थोड़ा ज्ञान है ज्यादा ज्ञान इकट्ठा कर लें थोड़ा त्याग है और बड़े त्यागी हो जाए ध्यान का थोड़ा थोड़ा रस आ रहा है समाधि का रस बना ले सभी एक सा है कुछ फर्क नहीं क्योंकि सवाल न धन का है और न ध्यान का सवाल तो और ज्यादा की मांग का है तो चाहे धन मांगो तो भी सांसारिक चाहे ध्यान मांगो तो भी सांसारिक जहां और की मांग है वहां संसार है और जब तुम और नहीं मांगते तुम जैसे हो परम प्रफुल्लित हो अनुग्रहित हो जैसे हो बुरे भले काले गोरे छोटे बड़े जैसे हो उस होने में ही इतने परमात्मा को धन्यवाद दिया है तब क्रांति घटित हो जाएगी कुछ साधना ना पड़ेगा तुम जब तक तुम साधते हो तुम्हारा अहंकार खड़ा रहेगा तो ज्ञान करोगे अहंकार हो तो तुमसे कहेगा कि देखो में जाग रही कि देखो प्रकाश दिखाई पड़ता कि मोह तारा प्रकट होने लगा कि चक्र जागने लगे कौन कहेगा तुमसे कौन अकड़ेगा कौन रसनेगा इसका वो सब अहंकार है वही अहंकार तो बाधा है परम संतुष्ट व्यक्ति का कोई अहंकार नहीं हो सकता क्योंकि तो वो कुछ कर ही नहीं रहा है जिससे अहंकार भर जाए वो ध्यान भी नहीं कर रहा है ध्यान कभी कोई कर सकता है ध्यान का अर्थ है परितोष एप कंटेंटमेंट जहां कोई एक लहर भी असंतोष की नहीं उठती पर तुम कहोगे बड़ी मुश्किल असंतोष की लहर तो उठती है कुछ और होने का मन होता है मन का स्वभाव यही है कि वो तुमसे कहता है कुछ और हो जाओ तुम तो मोक्ष में भी चले जाओगे तो मन कहेगा और खोजो कुछ और हो जाओ तुम परमात्मा भी खो जाओगे तो मन कहेगा इतने से कहीं कुछ होता है कुछ और हो जाओ मन और की मांग है और जहां तक मन है वहां तक ध्यान नहीं मन असंतोष जहां तक असंतोष है वहां तक कोई धन्यवाद नहीं कोई अनुग्रह का भाव नहीं वहां तक शिकायत है होने की दौड़ को समझ लो कि होने की दौड़ ही भ्रांत है तुम जो भी हो सकते हो वो तुम हो जब तक दौड़ोगे तब तक चुपोगे जब तक खोजोगे तब तक खोओगे। जिसमें दिन खोज भी छोड़ दोगे दौड़ भी छोड़ दोगे बैठ जाओगे शांत होगी कि ना कहीं जाना है यही जगह मंजिल न कुछ होना यही होना आखिरी है उसी क्षम क्रांति घटित हो जाती तुम्हारे करने से क्रांति घटित नहीं होती तुम्हारे किए तो जो भी होगा उपद्रव ही होगा क्रांति नहीं होगी जब तुम्हारा करने का भाव ही खो जाता है तब तो क्रांति हो जाती क्रांति आती है अवतरित होती है तुम पर तुम जिस दिन कुछ भी न करने की अवस्था में होते हो उसी क्षण तालमेल बैठ जाता है उसी क्षण सबसे क्षण तुम और विराट के बीच जो विरोध था वो खो जाता है विरोध क्या है विरोध यह है कि परमात्मा तुम्हें कुछ बनाया है तुम कुछ और बनने की कोशिश में लगे गुरजेश का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है बहुत मुश्किल है समझना लेकिन मेरी बात समझते हो तो समझ में आ जाएगा गुरुजीव कहता है कि सभी साधक सभी महात्मा परमात्मा से लड़ रहे परमात्मा ने तो तुम्हें ये बनाया है जो तुम हो अब तुम परमात्मा पर भी सुधार करने की कोशिश में लगे हो इसलिए गुरुजीव कहता है सभी धर्म परमात्मा के खिलाफ समझना बहुत मुश्किल होगा बात बिल्कुल ठीक कह रहा है परमात्मा के जो पक्ष में है उसका क्या धर्म जब साधनों को कुछ न बचा तो धर्म कहा बचेगा न वो साधता है न वो दौड़ता है न वो मानता है उसकी कोई आकांक्षा नहीं इसलिए तो कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली सहज समाधि का ये अर्थ जो मैं कह रहा हूं कुछ न किए सद जाए वही सहज समाधि तुम्हारे करने से जो सदे वो तो असहज होगी वो सहज नहीं होगी वो चेष्ट होगी और जो चेष्टा से होगी वो तुमसे बड़ी नहीं होगी तुम्हारी चेष्टा तुमसे बड़ी कैसे हो सकेगी थोड़ा सोचो तुम ही जो करोगे वो तुम्हें तुमसे ऊपर कैसे ले जा सकेगा जरा विचारो तो ऐसे है जैसे कोई जूते के बंद पकड़ खुद को उठाने की कोशिश में लगा हो सभी साधक यही कर रहे हैं छोड़ो ही पहुंचता नहीं सकता तुम्हें तो जो भी मिल सकता है मिला ही हुआ है जरा सी पहचान की कमी जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो वो छिपा ही हुआ है जरा पर्दे का उठाना है दिल के आयो में तस्वीर है यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली थोड़ी सी गर्दन झुकने की बात वो गर्दन झुकना ही अहंकार का झुकना है और जब तक तुम करोगे तब तक, तक गर्दन अकड़ी रहेगी करता का भाव गर्दन का न झुकना है अकर्ता का भाव तो मेरे किए क्या होगा मैं हूं कू मेरी सामर्थ्य क्या असहाय है न कोई सामर्थ्य ना कुछ कर सकते हो श्वास चलती है तो चलती है मन चलेगी तो क्या करोगे सूरज निकलता है तो निकलता है मन निकलेगा तो क्या करोगे जीवन है तो है नहीं हो जाएगा तो क्या करोगे तुम्हारा बस कितना है? और तुम मोक्ष खोजने चले और तुम परमात्मा की तलाश कर रहे हुआ? और तुम अमृत पथ के यात्री बनने की आकांक्षा रखते हो तुम्हारी सामर्थ्य कितनी जैसे ही कोई अपने सामर्थ्य को समझता है अर्थात अपनी असामर्थ्य को पहचान लेता है जैसे ही कोई अपनी शक्ति को पहचानता है वैसे ही अपनी अशक्ति की परिपूर्णता पता चल जाती है। उसी छा तुम ठहर जाते हो दौड़ना रुक जाता है तुम बैठ जाते हो खड़े होने में विदा हो जाता है तुम झुक जाते हो, अकक हो जाते है। उसी झुकाव में, जब जरा झुकाई, वो घड़ी आ अकते जिसको तुम खोज-खोज खोज सके, जिसे तुम खोज रहे थे वो खुद ही तुम्हारे द्वार पर आ जाता वो द्वार पर ही खड़ा था लेकिन तुम खोज में इतने व्यस्त थे कि फुर्सत न थी कि तुम उसे देख लो वो तुम्हारे भीतर बैठा था तुम कहीं और तलाश रहे थे जब तलाश बंद हो जाती तो तुम अपने भीतर देखोगे देखो करोगे देखो देखो भी क्या और जब सब तलाश हो जाएगी जब तुम पहली दफा अपने आमने सामने खड़े हो उस घड़ी में सब सद जाता है बिना साथे कबीर कहते हैं अन्न किए सब होए। तुमने किया कि बिगाड़ा तुमने कर करके है तो बिगाड़ा है इतनी जल्दी यात्रा कर रहे हो तुम ना करो थोड़ी देर भी ना करके देखो सब सुधर जाता है तुम चुप हुए कि अस्तित्व तुम्हारे आसपास पास ठीक होने लगता है तुम मन हुए कि की विकृति अपने आप नहीं लगती ऐसे ही जैसे नदी बहती कूड़ा करकट उठाता है तुम किनारे बैठ जाते हो थोड़ी देर में कूड़ा करकट अपने से बह जाता है धूमधमाश नीचे बैठ जाती के भी नदी में जाना सफाई करने के लिए नहीं तुम्हारी सफाई करने की कोशिश तुम और को उठा दोगे नदी और गंदी हो जाएगी अन्न सब हो तुम न करना सीख लो मत पूछो कैसे साधे क्योंकि तुम फिर वही अपनी ना समझी ले आए आत नहीं पूछो कि कैसे समझे साधने में कृत्य समझ में कोई कृत्य नहीं है और ध्यान रखना जितने लोग तुम्हें साधते हुए मिलेंगे तुम उन्हें ना समझ पाओगे असल में बुद्धू ही साधते ज्ञान ही समझते साधने को वह कुछ है नहीं सब सदा ही हुआ है तुम्हारे लिए रुका था कुछ तुम नहीं थे तब भी सब सदा था तुम नहीं हो जाओगे तब भी सब सदा रहेगा चम तारे चल रहे सूरज निकल रहा है इतना विराट सदा है तुम्हारे बिना साथे, लेकिन तुम उसी भ्रांति में हो मैंने सुना है एक छिपकली को उसके मित्रों ने बोझ के लिए निमंत्रित किया कहीं शादी विवाद है छिपकली ने कहा मैं ना आ सकू इस महल को कोई संभालेगा मैं रहते हूं तो छप्पर समझा रहता है मैं गली छप्पर गिरा तुम इस छिपकली की भांति हो जो नाह परेशान हो रहा है। महल का छप्पर छिपकली से नहीं सधा है। छप्पर के कारण छिपकली सभी तुम्हारे साधनों के लिए बचा क्या है सब सदा ही हुआ तुम श्रम मत उठाओ जैसे ही तुम समझोगे सब साधना व्यर्थ हो जाती तो अगर तुम मुझसे पूछोगे फिर साधना का प्रयोजन क्या है साधना का कुल प्रयोजन इतना कि जब तक तुम समझे नहीं हो और समझने को राजी नहीं हो तब तक, तक तुमसे कुछ करवाए रखना जरूरी है। ये करवाना ऐसे ही जैसे बच्चों को मिठाई दे दी जाती है। मिठाई के कारण वो रुके रहते ये करवाना वैसे ही है जैसे दवा के ऊपर हम शक्कर की एक परत चढ़ा देते हैं। तुम बिना किए न मानोगे तुम्हारा मन कहता है कुछ करना इसलिए तुम्हारे मन को करने को कुछ दे देते ये जितने विधियों हैं ध्यान की सब तुम्हारे मन को कुछ करने के लिए देना धीरे धीरे धीर, ताकि तुम्हें खुद ही बोध कि किए कहीं कुछ होता है एक दिन ऐसी घड़ी आएगी कि करते करते तुम झाक जाओगे और देखो कि क्या कर रहे हो इस करने से कुछ नहीं होता करना हाथ से छूट जाएगा और टूट जाएगा और बिखर जाएगा पारी की तरह फिर तुम उसे इकट्ठा न कर पाओगे और ऐसी घड़ी सब हो जाएगा सब तैयारी उस घड़ी को लाने की है जब तुम थोड़ी देर के लिए न करने को राजी हो जाओ अगर तुम अभी राजी हो तो अभी हो जाएगा इसी क्षण हो सकता है आध्यात्मिक जीवन आत्मा जीवन के जीवनों का रूपांतरण भविष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है वो सी क्षण हो सकता है तुम बिल्कुल पूरे हो कुछ कमी नहीं है जिसको पूरा करने के लिए समय लगे सिर्फ आंख झुकानी थोड़ी अपने को देखना थोड़ा उसमें तुम जितनी देर लगा तो तुम्हारी मर्जी तुम मंदिर के चारों तरफ जितनी देर परिक्रमा करते रहो तुम्हारी मर्जी हान मंदिर का सिंहसन खाली है आ जाओ और बैठ जाओ तुम किसकी परिक्रमा लगा रहे हो तुम मंदिर के सिंहसन बैठ पर बैठने को बने हो परिक्रमा लगाने को नहीं और जब तक परिक्रमा लगाते रहोगे वे साफ है कि सिंहसन पर बैठ ना सको मत पूछो कैसे साथे बस समझो समझे कि तुम पाओगे घूंगे केरी सरकार खाए और मुस्का कुछ साधने को नहीं ये बड़ा कठिन लगता है मन कहता है कि पहाड़ पे भी चढ़ना हो हिमालय पे तो भी कोई हट जाने कुछ तो करने को कहो हम कर लेंगे गौरी शंकर भी चढ़ जाएंगे कितनी ही मुसीबतों होगी पार कर लेंगे मन हर तरह की कठिनाई से लड़ने को तैयार मन लड़ने की तैयारी है और जब मैं कहता हूं कुछ भी नहीं करना तो मन कहता है बड़ी मुसीबत हो गई लड़ने को कुछ नहीं करने को कुछ नहीं फिर होगा कैसे जैसे तुम्हारे करने से सब हो रहा है तुमने सुनी हो कहानी उस बूढ़ी औरत की जो नाराज हो गई गाँव से और अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गाँव चली गई क्योंकि गांव वालों से उसने कहा कि तो मेरा मुर्गा बांध देता है इसलिए सूरज निकलता है गांव में लोग हंसने लगे किसी ने उसकी मानी पछताओगे अगर मैं दूसरे गांव चली गई तो सूरज वहां निकलेगा जहां मेरा मुर्गा बांध देता वहां सूरज निकलेगा फिर रो छाती पीटोगे अंधेरे में पीट लोग हंसते रहे किसी ने उसकी मानी अपनी मुर्गी को लेकर दूसरे गाँव चली गई दूसरे दिन सुबह मुर्गे ने बांग दी दूसरे गांव में सूरज निकला मुझने का अवरुत होंगे सूरज के निकलने के कारण मुर्गा का बांग देता है मुर्गे के बांग देने के कारण सूरज नहीं निकलता परमात्मा के निकट आने के कारण ध्यान रखता है ध्यान लगने के कारण परमात्मा निकट नहीं आता तुम्हारे करने का कुछ नहीं एक गहन प्रतीक्षा मौन एक गहन प्रतीक्षा और जो हो जैसे हो उससे राजी हो जाना इसको नाव से तथाता कहता है टोटल एक्सेप्टेबिलिटी और क्या रखना समग्र टोटल उससे कम में चलेगा तब तुम पूछते हो लेकिन मन में आसान थी क्या करो स्वीकार करो कि है कुछ मत करो तुम कहते हो क्रोध होता है स्वीकार करो कि तो क्रोध होता है कुछ मत करो तो क्रोध राजी रहो तुम कहते हो काम वासना है न तुमने बनाई ना तुम मिटा सकोगे जो तुमने बनाये हो ना उसे तुम मिटाओगे कैसे में न होती तो तुम पैदा कर सकते थे है तो तुम कैसे तेरी मर्जी इसी को मैं प्रार्थना करती हूँ जिसमें तुम्हारा हृदय परिपूर्ण रूप से कह सके जो तेरी मर्जी अगर वासना में भटकाना है राजी अगर ब्रह्मचरी में ले जाना है राजी अगर क्रोध करवाना है और जगत का निकस तुम तो आदमी बनाना है राजू अगर करुणा को भरना है और जगत में श्रेष्ठ में उठाना है राजू मेरी कोई मर्जी नहीं तेरी मर्जी तेरी मर्जी का भाव कोई शिकायत नहीं और तुम भाव के छून की देर नहीं लगती एक पल भी नहीं खोता और द्वार पर मंजिल आ जाती है बिना चले आती है मंजिल बिना हिले दुले मुक्स मिल जाता है यह बहुमधम सार है समस्त ज्ञानियों का नचे न जचे फिर अज्ञानियों से पूछो वो तुम्हें बहुत रास्ते बताएंगे जब अज्ञानियों से थक जाओ तब मेरे पास आना। उसके उससे पहले तुम मुझे समझ ही ना पाओगे पहले तुम अज्ञानों के साथ खूब उल्टा सीधा कर लो शीर्षासन लगा लो आड़े तढ़े व्यायाम कर लो तंत्र मंत्र सब कराओ जब तुम थक जाओ कर कर के न पाओ तब मेरे पास आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें करना सिखाता हूं दूसरा प्रश्न आपने कहा कि व्यक्ति में 100 प्रतिशत अच्छा या बुरा हो नहीं सकता है। लेकिन क्या आप स्वयं ही 100 प्रतिशत शुभ के प्रतीक नहीं मैं आप कुछ भी बुराई नहीं देख पाता हूं या यह प्रश्न इसलिए ही उठ रहा है कि मैं कुछ न कुछ बुराई देखने की कामना रखता हूं निश्चित मन किसी भी चीज में 100 प्रतिशत नहीं देख सकता मन की क्षमता नहीं क्योंकि मन द्वंद के दोनों सोच नहीं सकता अगर तुमने कहा कि 100 प्रतिशत भलाई दिखाई पड़ती तो कहीं ना कहीं अचेतुन में बुराई का कोई ना कोई बादल भटक रहा है अन्यथा भलाई भी कैसे दिखाई पड़ेगी भलाई के लिए भी बुराई की पृष्ठभूमि चाहिए सफेद खड़िया की लकीर खींचने हो तो काला ब्लैक बोर्ड चाहिए कैसे पहचानोगे की यह भलाई है मुझसे हो मुझसे प्रेम हो मुझसे मोह बन गया हो तो मन सारी बुराई को अचेतन में डाल देगा सारी भलाई को ऊपर उठा देगा 100 प्रतिशत दिखाई पड़ेगी लेकिन हो नहीं सकती अचेतन में खोजोगे तो पाओगे खो तो कुछ बुराई दिखाई पड़ती शायद वो बुराई दिखाई न पड़े इसलिए तो मैं चला जाता है 100 प्रतिशत ठीक पर ये स्वाभाविक है इससे कुछ चिंता लेने जैसी नहीं मन द्वंद में ही देख सकता है जिस दिन तुम तो मन के बाहर होकर मुझे देखोगे ना मैं बुरा दिखाई पड़ूंगा ना भला ना साधु ना साधु, न शुभ ना, ना असुभ क्योंकि दोनों एक साथ चले जाते या दोनों साथ रहते जैसे सिक्के का दो पहलू साथ ही साथ होंगे तुम एक पहलू न बचा सकोगे तो इतना कर सकते हो एक पहलू नबा दो एक पहलू ऊपर उठा लो जो ऊपर कहा है वो दुख पड़े जो नीचे है वो दबा रहे लेकिन न हो गया वो मौजूद है को या तो पूरा बचाओ तो दोनों पहलू बचते हैं या पूरा फेंको तो दोनों पहलू जाते हैं। तो जब तक तुम्हें शुभ दिखाई पड़े जानना कि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में अशुभ छिपा हुआ है नहीं तो बैकग्राउंड कौन बनेगा शुभ दिखाई कैसे पड़ेगा जब कोई व्यक्ति समर्पित होता है तो पहली घटना यही घटती कि सौ प्रतिशत अच्छा दिखाई पड़ता है गुरु यहां रुक मत जान क्योंकि यहां अंधेरे में छिपी पृष्ठभूमि मौजूद है एक घड़ी भी क्योंती है ऐसा अनुभव होना भी कि कोई सौ प्रतिशत प्रति ठीक है श्रद्धा की बड़ी ऊंचाई है लेकिन यह अंतिम नहीं एक कदम और लेना जरूरी तब श्रद्धा की अंतिम छलांग लगती तब न गुरु भला रह जाता ना बुरा क्योंकि तो जब मैं तक मैं भला हूं तब तक मेरे बुरे होने की संभावना शेष है कभी भी पासा पलट सकता है कभी भी जो पहले नीचे दबा है ऊपर आ सकता है हवा का जरा सा झोका और सब बदल जा सकता है इससे बहुत भरोसा मत कर ललंग और जब मैं बुरा रह जाऊंगा भरा फिर तुम मुझसे दूर ना जा सकोगे फिर तुम मेरे विपरीत में हो सकोगे फिर कोई उपाय ही ना रहा फिर मैं भला भी नहीं हूं बुरा भी नहीं हूं तो अश्रद्धा कैसे जगेगी श्रद्धा भी गई जब तक श्रद्धा है तब तक अश्रद्धा भी छुपी जब तक आदर है तब तक अनादर भी छिपा है जब तक मान है तब तक अपमान भी छिपा है जब तक मैं मित्र की भांति लगता हूं तब तक मैं कभी भी शत्रु की भांति लग सकता हूं क्योंकि तो तो दूसरा मिट नहीं गया है सिर्फ छिपा है और ध्यान रखना कि मन का एक नियम है जो छिपा है वो धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाता है और जो प्रगट है वो धीरे धीरे धूमिल हो जाता क्योंकि जो चिता है उसकी शक्ति वह नहीं होती और जो प्रगट है उसकी शक्ति वह होने लगती फिर मन का एक दूसरे मन भी ध्यान रखना कि जिसको तुम बहुत देर तक देखते रहते हो उससे तुम उदने लगते हो फिर स्वाद के परिवर्तन की आकांक्षा होने लगती रोज श्रद्धा रोज श्रद्धा रोज श्रद्धा वही भोजन रोज वही भोजन रोज मुन्ना ने सुजन की पत्नी मुझसे दिन कह रही थी कि आपको कुछ करना पड़े पति का दिमाग खराब हो गया मालूम होता है क्या हुआ उसने कहा कि तो शनिवार के दिन भी उन्होंने मैंने भिंडी की सब्जी बनाई बड़ी प्रशंसा की और कहा बहुत अद्भुत है रविवार के दिन कहा अच्छी है सोमवार के दिन कुछ बोले नहीं मंगल को बड़े उदास दिखाई पड़े बुद्ध को बड़े क्रोधित थे को थाली फेंक थी कहने लगे जीवन नष्ट कर दियो मेरा बुंदू बंदी इनका दिमाग खराब हो गया है क्योंकि शनिवार के दिन कहा था बहुत अच्छी और एक सप्ताह भी टूड़ा नींदी था पर थाली फेंकते थे, कोई भी फेंक देगा स्वाद मरने लगता है स्वाद परिवर्तन मानता है सुख तो भी रोज रोज मिले तो तुम दुख की आकांक्षा करने लगते हो फूल ही फूलते सं पर लेते रहो कांटे की इच्छा पैदा हो स्वाद परिवर्तन चाहता है तुम अगर श्रद्धा ही श्रद्धा मुस्कर रखोगे तो आज मल श्रद्धा का स्वाद मर जाएगा फिर तुम अश्रद्धा रखना चाहोगे तब एक वर्तुल पैदा होता श्रद्धा श्रद्धा में बदल जाती है अश्रद्धा श्रद्धा में और तब तुम तो एक ऐसे चक्र में पड़े जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा श्रद्धा पहला कदम है अंतिम मंजिल नहीं अश्रद्धा से श्रद्धा बेहतर है फिर श्रद्धा से भी बेहतर एक घड़ी है जहां ना श्रद्धा है न अश्रद्धा उसके बाद फिर कोई टूटने का उपाय नहीं सौ प्रतिशत अच्छा देखते सुब हो सुबह क्योंकि इससे तुम्हारे भीतर की श्रद्धा प्रगाड़ होगी लेकिन इसको अंतिम मत मान देना ऐसी गली जब शुभ अशुभ दोनों ही व्यर्थ हो जाए फीके हो जाए दूर निकल जाएं, तब ही तुम आमने सामने मुझे जान सकोगे और तब मुझसे टूटने की कोई व्यवस्था ना होगी ये मेरा शरीर बिगड़ जाए तो भी मैं जुड़ा रहूंगा तुम लाखों मील दूर रहो तभी तो जुड़े रहोगे टूटने की जगह ही न रही तब बीच में फासला ही ना रहा एक बात दूसरी बात समझने में जरूरी है कि जो व्यक्ति जिसे मैंने कहा कि तो भले से भले व्यक्ति में भी एक प्रतिशत बुराई रहनी जरूरी है नहीं तो वो पृथ्वी पर ना रह जाएगा नाओं को अगर इस किनारे पर रखना हो तो कम से कम एक खोटी से तो बंधा रहना जरूरी है नहीं तो नाव दूसरे किनारे की तरफ यात्रा पर निकल जाएगी तो अच्छे से अच्छे आदमी में भी एक प्रतिशत बुराई होती उसकी बुराई भी बड़ी प्रीति होती है ये जरूर सच है और शायद इसलिए तुम्हें वो बुराई दिखाई न पड़े बुरे से बुरे आदमी में भी एक प्रतिशत भलाई होती लेकिन वो भलाई भी बड़ी बुरी होती है शायद इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती इसे थोड़ा समझो बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष ने भी इस पृथ्वी होने के लिए एक खूंटी चाहिए बिना खूंटी के उसके नाव दूसरे तट पर चली जाएगी खूंटी बांध के रखनी पड़ती नहीं तो रुक नहीं सकता खोटी क्या है उस खूटी को तुम तो बुराई की तरह देखते ना पाओगे क्योंकि तो जिस व्यक्ति में निन्यानबे प्रतिशत शुभ हो उसका निन्यानबे प्रतिशत इतना आलोकित होता है कि वो जो एक प्रतिशत बुरा होता है वो भी उसके प्रकाश में स्वर्ण जैसा चमकता है वो ऐसा ही समझो कि जिससे निन्यानवे बहुमूल्य हीरो के बीच में एक साधारण सा पत्थर जड़ा हो वो में वे हीरो की चमक कितनी होगी कि तुम उसे एक पत्थर को भी चमकता हुआ पाओगे वो एक पत्थर भी पास की चमक से दीप्त होगा निकट के हीरे उसमें झलकेंगे वो शायद कांच का टुकड़ा ही हो और अगर में वे पत्थर हो रद्दी खद्दी इकट्ठे और उनके बीच में एक हीरा भी जड़ा हो तो भी यही घटेगा तुम उस ही को न पहचान पाओगे इसलिए तो ऐसा होता है कि अगर गरीब में हीरे की अंगूठी भी पहने हो कोई नहीं सोचता की हीरा आदमी नकली पत्थर भी लगाया हो तो लोग सोचते करोड़ों का होगा आदमी तो निर्भर गरीब तो तुम तो अपेक्षा कहाँ करते हो उसके बाद ही की अंगूठी होगी इसलिए अमीर अगर नकली हीरे भी, तो भी पहंसित होता है गरीब अगर नकली हीरे भी लिए तो कोई देखता नहीं कर सकता बुरे से बुरे आदमी में भी एक तो हीरा होता ही है अगर वो हीरे ना हो तो उसकी मनस्ता ही खो गई उतना बुरा कोई कभी नहीं अंधेरे से अंधेरे में भी प्रकाश की किरण मौजूद होती कितना ही दहन अंधकार हो वो भी प्रकाश का ही एक अभाव है वो भी प्रकाश का ही एक रूप है अगर तुम देख सको तो बुरे से बुरे आदमी में भी वो किरण दिखाई पड़ जाएगी लेकिन उसकी बड़ी सद्धि आके जाएगी, और वही भले से भले आदमी के जीवन में उसके जीवन में भी एक बुराई होगी लेकिन तुम उसे पहचान ना पाओगे इतनी भलाई के बीच जहां चारों तरफ मिठास हो वहां नमक की एक दली अगर तुम डाल दीजिए तो खो जाती वो भी मिठास बन जाती उसका पता नहीं चलता लेकिन तो सृष्टि पर होने का अर्थ ही यह है कि शुद्धि पूर्ण नहीं हो सकती इसलिए हम समाधि की दो अवस्थाएं मानते रहे या निर्वाण की दो अवस्थाएं मानते रहे बुद्ध को ज्ञान हुआ 48 वर्ष की उम्र में उसे हम कहते हैं निर्वाण फिर बुद्ध 80 वर्ष में शरीर को छोड़े उसे हम कहते हैं महापरिनिर्वाण वो निर्वाण था लेकिन उसमें एक प्रतिशत अशुद्धि थी सोना था लेकिन ठीक 24 कैरेट नहीं भी अशुद्धि तो चाहिए नहीं तो सोने का कोई गहना न बन सकेगा उसमें थोड़ा तांबा कुछ और मिला होना चाहिए चौबीस कैरेट सोने का कोई गहना नहीं बनता क्योंकि गहना थोड़ी सी सख्ती चाहता है चौबीस कैरेट सोना इतना कोमल हो जाता है उसका कुछ बन नहीं सकता चौबीस प्रतिशत चौबीस कैरेट बुद्धत्व इतना पारदर्शी हो जाता है तो वो दिखाई नहीं पड़ सकता 24 कैरेट बुद्धत्व इतना अदृश्य हो जाता है इतना अरूप हो जाता है कि फिर तुम्हें उसकी छाया भी बनती हुई दिखाई नहीं पड़ सकती 24 कैरेट बुद्धत्व का अर्थ हुआ कि बुद्ध अब शरीर में नहीं रह सकते शरीर अशुद्धि है और चेतना जब तक शरीर में तब तक, तक थोड़ी सी असुंधी रहेगी वो असुंधी क्या है जैनों और बौद्धों ने इस पर तो बड़ा गहन विचार किया है जैनों ने तो इस संबंध में बड़ी गहन खोज की है क्योंकि ये सवाल उनके सामने रहा है कि तीर्थंकर क्यों शरीर में तो उन्होंने तीर्थंकर बंध की खोज की है वो कहते हो तीर्थंकर का भी एक बंधन है तीर्थंकरत्व तो भी आखिरी जंजीर है वो कहते हो तभी कोई व्यक्ति तीर्थंकर होता है जब उसने उठता पिछले जन्मों में कोई कर्म बंध किया हो तीर्थंकर होने का वो भी आखिरी बात है हमें तो तीर्थंकर एकदम पुण्य मालूम होता है लेकिन तीर्थंकर स्वयं जानता है कि अभी एक कड़ी बाकी है अन्य था वो खो जाएगा वो कड़ी क्या है जैन कहते हैं वो कड़ी करुणा बौद्ध भी कहते हैं वो कड़ी करुणा हमें तो क्रोध बुरा लगता है करुणा से सुबह और क्या लेकिन बुद्ध को महावीर को करुणा भी बुरी लगती क्योंकि वो भी है तो क्रोध का ही रूपांतरण क्रोध में हम दूसरे को नष्ट करना चाहते हैं करुणा में हम दूसरे को फला फूला देखना चाहते लेकिन नजर तो दूसरे पर ही क्रोध और करुणा दोनों ही दूसरे की तरफ बहते एक विध्वंसात्मक एक सृजनात्मक लेकिन ऊर्जा तो वही है करुणा की खोटी से बुद्ध बंधे उतनी अशुद्धि है अगर मैं तुम्हें चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाए रूपांतरण हो जाए ये करुणा हुई वो एक प्रतिशत अशुद्धि यही तुम्हारे लिए मैं क्यों परेशान क्या प्रयोजन एक खोटी उखा जा सकती ना, दूसरे किनारे पर यात्रा पर निकल जाए ने की खोटी सोने की है लेकिन खोटी खोटी है सोने की हो कि लोहे की हो नानों की जंजीर हीरे जवाहरातों से जुड़ी है लेकिन जंजीर जंजीर है जन रखाई लोहे की हो कि हीरे जवाहरातों से जमक चमकती हो इससे क्या फर्क पड़ता है एक तो तो प्रतिशत अशुद्धि करुणा है बुरे से बुरे आदमी में एक प्रतिशत शुद्धि बोध है क्योंकि बुरे से बुरे आदमी को ये बोध तो होता ही रहता है कि मैं बुरा कर रहा हूं ये बोध कभी नहीं जाता ये एक क्रम उस ग्रहण अंधकार में भी बनी रहती चोरी कर रहा हो हत्या कर रहा हो लेकिन मैं कर रहा हूं और ठीक नहीं ये होश तो माह तक किरण है बुरे से बुरे आदमी यही किरण उसे उबारेगी इसी किरण के सहारे वो ऊपर चढ़ेगा इसी किरण के पायदानों पर यात्रा होगी बोध बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा और एक दिन मुक्ति की घड़ी आ जाएगी भले से भले आदमी में एक प्रतिशत जो बुराई है वो करुणा है क्योंकि करुणा ही उसे अंत में बांधे रखती जब सब बंधन टूट गए न कोई मोह है न कोई आसक्ति है न कोई लोभ है न कोई क्रोध है उस दिन करुणा ही उसे बांधे रखती संसार की तरफ से देखने पर करुणा अद्भुत है तो कहते हैं करुणा से बड़ा और कोई गुण नहीं लेकिन अगर तुम परमात्मा की तरफ से जिस दिन देख पाओगे उस दिन तुम पाओगे करुणा आखिरी बंधन संसार की तरफ से करुणा सबसे ऊपर लेकिन आखिरी ऊंचाई की तरफ से करुणा सबसे नीचे इस तरफ से जहां हम हजारों बंधन से बंधे वहां करुणा मुक्ति मालूम होती लेकिन जो करुणा में खड़ा हो गया उसे पता लगता है अब ये आखिरी बंधन ये भी टूट जाना चाहिए इसलिए बहुत लोग ज्ञान को उपलब्ध होते लेकिन सभी तीर्थंकर नहीं होते सभी बुद्ध नहीं होते ज्ञान को तो बहुत लोग उपलब्ध होते मोक्ष को भी उपलब्ध हो जाते लेकिन सभी लोग सदगुरु नहीं हो सकते सदगुरु वही व्यक्ति हो सकता है जिसने जन्मों जन्मों में करुणा का बंधन डाला हो इसलिए बुद्ध ने तो एक नियम बनाया है कि ज्ञान और करुणा का साथ साथ ही विकास होना चाहिए अगर ध्यान का अकेला विकास और करुणा का विकास ना हो तो जिस दिन व्यक्ति ज्ञानी होगा उस दिन तुरोहित हो जाएगा व्यर्थ की खूंटियां उखाड़ो लेकिन बुद्ध कहते हैं सोनू की खोटी को गाड़ते तो भी रहो क्योंकि जब सब खूंटियां टूट जाएं, तब तुम्हारी नाव अगर एकदम से पार चली जाए तो उस तरफ तुम्हारा कोई भी लाभ ना ले पाएगा थोड़ी देर ठहर जाओ मुक्त होकर थोड़ी देर इस किनारे रुक जाओ ताकि जो राह पर जो भटक रहे जिन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है वे थोड़ी सी तुम्हारी रोशनी पी लें थोड़ी देर और जब नाव तैयार हो गई हो और पाल खिंच गया हो और दूसरे किनारे का आमंत्रण आ गया हो तब रुकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस को पीछे लौट के देखना भी नहीं चाहता तो दिनों से जिस नाव की प्रतीक्षा की थी जन्म जन्म जिसके लिए यात्रा की थी वो आज किनारे अलग सब तैयारी हो गई अब बस बैठना है और नाव खुल जाएगी उस कौन किनारे रुकता है तो बुद्ध कहते हैं ध्यान के साथ साथ करुणा को भी पोषित करो ताकि जब नाव सामने आ जाए तो तुम तथ्य बैठना जाओ थोड़ी देर थोड़ी देर नाव खड़ी रहने दो कोई जल्दी नहीं है थोड़ी देर दूसरों को तुम्हारा रस लेने दो थोड़ी देर तुम्हारी प्रभा दूसरों के अंधकार में प्रविष्ट हो जाने दो थोड़ी देर तुम्हारी जीवन ऊर्जा का दान बटने दो थोड़ी ही देर से ज्यादा देर ये नहीं हो सकता लेकिन थोड़ी देर स्म रखो बुद्ध कहते हम थोड़ी देर से यून रखो मत सवार हो जाओ नाव पर जन्म जन्मों की खोज है इसलिए मन इसलिए पूरे प्राण कहेंगे बैठ जाओ आगे मंजिल बहुत लोग चल रहे तुम्हारे कारण शायद उन्हें थोड़ी रोशनी मिल जाए शायद उस तरफ की थोड़ी झलक तुम्हारे जरोखे सोने मिल जाए शायद तुम्हारे माध्यम से भी उस अलौकिक थोड़ा सा स्वाद लेने ले। उससे उन्हें वंचित मत करो करुणा का इतना ही अर्थ है लेकिन है ये बुराई बुराई इसलिए है कि तुम्हारी परम मुक्ति के लिए यह आखिरी बाधा है दूसरों के लिए हितकर लेकिन तुम्हारी परम मुक्ति के लिए आखिरी बंधन यह करुणा ही मालूम पड़ेगी लेकिन इस शुभ नहीं इसे भी छोड़ देना होगा क्रोध तो छोड़ना ही है एक दिन करुणा भी छोड़ देनी। तब तो तुम परम शून्य हो सकोगे अभी तुम क्रोध से भरे हो कल करुणा से भर जाओगे बड़ा भूख पड़ गया लेकिन फिर भी तुम भरे रहोगे खाली ना हो पाए कल तक तुम दूसरों का हित करने के लिए चिंतन करते थे और सो न पाते थे अब तुम दूसरों का हित करने का सोचोगे और सो न पाओगे आखिरी अर्थों में तो ये भी उपतरोगे इसलिए जैन कहते हैं तीर्थम भी बंधन और किसी कर्म का फल इसे भी भोगना पड़ेगा बड़ा सूक्ष्म विभाजन हुआ है इस पृथ्वी टुकड़े पर और लोग इतनी गहराई में गए की दोनों के सारे धर्म बहुत बचकाने मालूम होते तुमने तो कभी सोचा भी ना होगा कि पीर्थन करक एक कर्म का फल है और इससे भी छुटकारा पाना है बुराई है वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन उससे ख्याल में रखना और उससे पार जाना है तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों के पार जाना है और अगर तुम मेरी मौजूदगी का इतना उपयोग कर सको कि शुभ अशुभ को कम से कम मेरे तरफ छोड़ दो कम से कम आज आदमी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए जो ना बुरा है और न भला तो भी बहुत बड़ी घटना घट गई क्योंकि और तरह के लोग तो, तो तुम्हारी जिंदगी में आएंगे ही जो भले हैं बुरे हैं उनका तुम्हें काफी अनुभव है अच्छे लोगों का अनुभव है सज्जन का बुरे लोगों का अनुभव है दुर्जन का संत में तो संत सज्जन है और न दुर्जन तुम्हारी जिंदगी में ये स्वाद भी आ जाने दो तुम एक एक ऐसे आदमी से भी जुड़े हो जो, जो, जो अच्छा है ना बुरा है जिसका होना न होने के बराबर है। जिसकी मौजूदगी एक तरह की अनुपस्थिति जिसके आकार के भीतर कुछ निराकार घटित हुआ है जिसके जीवन से तुम्हें कुछ जीवन के पार का सूचन और किरण मिल रही है तीसरा प्रश्न आप जो भी कहते हैं वह पूरा का पूरा इतना सत्य और फलदायी प्रतीत होता है की वो सब का सब दूसरों को पूरे जगत को बता देने का अतिव भाव घेर लेता है परिणाम में आपकी बातें अनिवार्य रूप से मन इकट्ठा करता है दूसरों तक बातों को कैसे पहुंचाया जाए इसका भी निरंतर विचार चलता है साथ ही साथ इसका भी अनुभव होता है कि जब तक मैं खुद कुछ न पालू तब तक मैं दूसरों को कैसे कुछ कह सकता हूं तो हम क्या करें उचित है यही तो मैं अभी कह रहा था कि ध्यान को और करुणा को साथ साथ बढ़ने दो अगर ज्ञान पूरा हो गया और तुमने पा लिया और बीच में करुणा के आधान में रखे तो तुम खो जाओगे जिस दिन नाव तुम्हारी तैयार होगी उस दिन तुम चले जाओगे इसलिए यह प्रतीक्षा मत करोगे जब तुम पूरे हो जाओगे तब तुम कुछ कहोगे क्योंकि तब तुम कह नहीं पाओगे तुम पूरे नहीं हुए हो तभी तुम करुणा के बीच बोने लगोगे ये जो भाव उठे हैं निरंतर की दूसरों को भी कहूं ये करुणा का भाव है क्योंकि दूसरों से कुछ लेना नहीं है सिर्फ देना ही है दूसरों को कुछ मिल जाए जो तुम्हें मिल रहा है ये बड़ी प्रेम की भाव दशा है इसे बुरा मत समझो ध्यान रखो कि अगर अभी तुम तुमने कहने का अभ्यास जारी रखा तो ही अंतिम घड़ी में जब आखिरी कड़ी बचेगी तब भी तुम थोड़ी देर कुछ कह पाओगे नहीं तो तुम ना कर पाओगे बहुत से ज्ञानी ऐसे ही शून्य में खो जाते उनके महान अनुभव का कोई लाभ जगत को नहीं हो पाता वे तैयारी ही नहीं कर पाते सिर्फ ध्यान में जो लीन है वो एक दिन पूरा हो जाए उस तक तो बात पूरी हो गई लेकिन उससे अंधेरे में भटकते लोगों को कुछ भी न मिल पाएगा इसलिए करुणा को साधो दूसरी बात भी ठीक है कि मन में ये लगेगा कि अभी मेरा तो कुछ पूरा हुआ नहीं मैं कैसे कहूं अधूरे वो कभी तक तो कहने का अभ्यास कर लो पूरे हो जाने के बाद अभ्यास का मौका नहीं मिलता आदमी खो जाता है गहन सन्नाते में डूब जाता है वाणी नहीं निकलती की खूंटी तैयार कर लो इसके पहले कि सब खूटियां टूट जाएं तो थोड़ी देर नाव को अटकाने का मौका रहेगा नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कब नाव में सवार हो गए कब नाव की यात्रा शुरू हो गई कब तुम दूसरे तट पर पहुंच गए और एक बार नाव छूट जाए तो तुमने जो पाया है वो तुम्हारे लिए महा होगा लेकिन तुम उसे बांट ना पाओगे बांटो अधूरे वो अभी पूरा हुआ नहीं और बांटना जारी रखो ताकि बांटने का अभ्यास बना रहे और जब तुम पूरे हो जाओ तब भी बांटने की क्रिया थोड़ी देर चल जाए थोड़ी देर ही सही लेकिन बहुत लोग प्यासे एक दूर दूर के कंठ में पड़ जाए तो महाशुद्ध महामंगलदायी है मन में यह भाव उठता है कि अभी मैं पूरा नहीं हुआ कैसे कहूं इस भाव को याद रखो नहीं तो खतरा है इसको भी बोले मत कि मुझे पूरा हो ना ऐसा ना हो कि करुण महाफल्ला बन जाए कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये बोल जाओ कि अभी तुम्हें तो हुआ नहीं और तुम लोगों को समझाने में निरंतर रत हो जाओ तब जो हुआ है वो भी खो जाएगा तब तो तुम एक दिन पाओगे कि प्रज्ञा तो नहीं जगी तुम्हे पंडित होकर रह गए तो बड़ा बारिक रास्ता है बड़ा समय के चलना है करुणा को बोना ताकि अंतिम फिर में तुम ऐसे ही न लीन हो जाओ बिना कुछ दिए इस जगत में तुम्हें बहुत कुछ दिया है, इस जगत को वापिस कुछ दे जाना जरूरी है। इस जगत में तुम बहुत दिन रहे हो इस घर में बहुत दिन बसे हो इसे आखिरी अनुग्रह के रूप में कुछ दे जाना जरूरी है तुम ऐसे ही चुपचाप चोरी छुपे विदा मत हो जाना। इतने दिन रहे हो जहां तुमने बहुत से दुष्कृत्यों की छापें छोड़ी जहां तुम्हारे बहुत से सुकृत्यों की भी छापे हैं वहां तुम्हारे उस कृत्य की छाप भी छोड़ जाना, जो न तो शुभ की है और न शुद्ध की है, जो पारमार्थिक जो आतंक तुम्हें तो झलक उसकी भी छोड़ जाना इसलिए करुणों को साझना जरूरी है और बताओ लोगों को कहो जिस उसने अपने शिष्यों को कहा खड़े हो जाओ मकानों के छपरों पर हो चिल्ला के कहो क्योंकि लोग बहरे हैं तुम जब बहुत चिल्ला के कहोगे तभी शायद उनकी नींद में कोई खबर पहुंच पाए कहो लेकिन होश बनाए रखना क्योंकि ये कहना ही सब कुछ नहीं नहीं तो तुम्हारी प्रज्ञा खो जाए और तुम कहने में ही लीन हो जाओ तब तुम एक पंडित हो जाओगे एक उपदेशक लेकिन ज्ञानी नहीं इसलिए बारीक और नाजुक है रास्ता होश रखना है कि मेरा प्रज्ञा बढ़ती रहे और होश रखना है कि मेरी करुणा थ आरोपित होती रहे ध्यान और करुणा दोनों साथ, साथ बढ़े एक उनमें संतुलन बना रहे उनमें अभी से शुरू किया तो ही हो पाएगा जरा भी देर हो जाने के बाद क्योंकि हर चीज का मौसम और हर चीज का वक्त है जब बीज बोए जा सकते है वक्त के गुजर जाने पर फिर बीज नहीं बोए जा सकते अगर तुम ध्यान बहुत गहरे चले गए तो फिर बीजना दो सकोगे करुणा के क्योंकि ध्यान का अर्थ है अपने में डूबना और करुणा का अर्थ है दूसरे में थोड़ा रस कायम रखना ध्यान का आखिरी अर्थ है कि दूसरा बचेगी ना तुम्हें बचे कोई मेरा सब खो गया तुम्हारा हो नहीं बचा तो ध्यान अगर बहुत गहन हो जाए तो करुणा के का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कोई दूसरा बचा ही नहीं दूसरे का चिंतन भी नहीं उठता विचार की आखिरी लकीर भी खो जाती इसके पहले कि दूसरा बिल्कुल खो जाए तुम तो दूसरे से थोड़े से सेतु सेतु बना रखना। वे माया के न हो क्योंकि अगर वे माया के हो मोह के हो क्रोध के हो मैत्री के शत्रुता के हो तो फिर तुम भी करने जा सकोगे सिर्फ एक ही संबंध है करुणा का जो तुम्हारे भीतर जाने में बाधा ना बनेगा इसलिए उसको हम आखिरी बंधन कहते हैं। और स्वर्ण का बंधन कहते करुणा का एकमात्र सेतु है जो तुम्हें दूसरे से भी जोड़े रखेगा और अपने से तोड़ने का कारण नहीं बनेगा इसलिए करुणा की महिमा अपार है उसमें क्रोध का गुण है उतना जितना कि दूसरे से संबंध है और उसमें अक्रोध का गुण है उतना जितना कि दूसरे को शुभ हो मंगल हो ऐसी भावना का संबंध है करुणा क्रोध और अक्रोध के मध्य में करुणा बड़ा गहरा संतुलन है करुणा में मोह जैसा भाव है क्योंकि दूसरे का हित हो जाए लेकिन करुणा मोह जैसी नहीं दूसरे का है तो हो ही जाए ऐसा आग्रह नहीं हो जाए ऐसी भावना है हो भी जाए ऐसा आग्रह नहीं अगर हो जाए तो ठीक अगर नहीं तो कोई पीड़ान होगी एक उदासीनता भी एक रस भी करुण दोनों के मध्य में तो ध्यान अगर गहरा होता जाए तो तुम उदासीन हो जाओ फिर करुणा पैदा करना, करना मुश्किल हो जाए ध्यान के साथ साथ करुणा को जगाए चलो ताकि आखिरी घड़ी में तुम्हारा अनुभव सिर्फ तुम्हारा ना हो आखिरी घड़ी में तुम्हारे आनंद का उत्सव तुम्हारा ही ना हो और भी उसमें भागीदार हो सके दूसरे लोग भी साझेदार हो सके इसलिए शुरू करो और कहता हूं मैं भी तुमसे घरों के छपरों पर कहते क्योंकि लोग बहरे हैं तुम तो जब बहुत जोर से चिल्लाओगे तभी शायद वो सुने उनकी नींद हिलानी पड़ेगी वे नाराज भी होंगे क्योंकि किसी की भी नींद तोड़ो स्वाभाविक है नाराजगी तुम उससे उनकी नाराजगी से उनकी अवहेलना से उनकी उपेक्षा से, से निराश मत मत हो जाना, मत हो जाना, जाना, हताश तुम कहें ही चले जाना तो तुम हजार को कहोगे तो शायद दस सुन सकेंगे दस सुनेंगे तो शायद एक चल सकेगा इसलिए तुम बीच जितनी दूर दूर तक फेंकना क्योंकि तो हजार बीज बीज फेंकोगे तो शायद एक बीज फल तक पहुंच सकेगा और ये मत सोचो कि जब तुम पूरे हो जाओगे तब ये कर सकोगे तब तुम न कर सकोगे और ये या, भी याद रखो हर वक्त कि जब तुम दूसरे से कह रहे हो तब उस कहने में इतने मत भूल जाना कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारा आत्मभाव तुम्हारी आत्मस्मृति खो जाए दूसरे की सहायता करना स्वयं को खोए देना अगर ऐसा लगे कि तो दूसरे की सहायता करने में स्वयं अनिवार्यता खोता है तो फिर दूसरे की फिक्र छोड़ देना क्योंकि अंतिम बात महत्वपूर्ण बात आखिरी चुनने की बात तो तुम्हारे जीवन का ज्योतिर्मय हो जाना है अगर साथ साथ लगे हाथ किसी दूसरे पर भी रोशनी पड़ जाए तो ठीक लेकिन उसे लक्ष्मत बना लेना चौथा प्रश्न कितने वर्षों से मन एक होने की बात सीखता है पर वह एक देखता नहीं अच्छी लगती है ज्ञान की बातें पर मन करने को राजी नहीं होता इतने वर्ष चले गए सुनने में पर परिवर्तन नहीं आता वही वह द्वेष और अलग अलग रूप दिखाई देते हैं हमें भी वह दृष्टि दे जैसा आप देखते हैं जिससे आप देखते हैं शन परिवर्तन की आकांक्षा में क्या जरूरत है परिवर्तन की दोष है तो है उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं उससे लड़ने की जरूरत क्या है माना कि गुलाब के पौधे में कांटे हैं पर उन कांटों पर इतना ध्यान देने की जरूरत क्या है फूल का ध्यान करें और कांटे भी फूल की रक्षा के लिए कोई दुश्मन नहीं। का फूल के कांटों की बहुत चिंता ना करें है तुम है राजी हो जाए तो परिवर्तन आएगा परिवर्तन चाहने से कभी परिवर्तन नहीं आता परिवर्तन की चाहे ही छोड़ वो शिकायत शुभ नहीं शोभा देती प्रार्थना का भाव रखें परिवर्तन का नहीं परिवर्तन भी तो स्वयं को सजाने की ही आकांक्षा है कि द्वेष ना हो कि क्रोध ना हो कि घृणा ना हो चरित्र हो चमकता हुआ में चरित्र हो करुणा हो अहिंसा हो वितरागता हो यह आभूषणों की चाह भी क्यों ये भी तो सजावट है यह भी की ही आकांक्षा है यही चाह बाधा है परिवर्तन की चाह ही परिवर्तन में बाधा है मत्संग तुमसे ये कहने को कोई दूसरा ना मिलेगा तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हें सिखाएंगे परिवर्तित हो छोड़ो क्रोध ये बुरा है छोड़ो काम ये बुरा है तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित करेंगे और तुम परिवर्तित न हो सकोगे और मैं तुम्हें परिवर्तन के लिए प्रेरित नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि वही एकमात्र उपाय है परिवर्तन का तुम सिर्फ राजी हो जाओ करोगे गीत रागता का राग है तो राग से ही जो उसकी मर्जी परमात्मा तुमसे ज्यादा जानता है इस भाव को गहन करो और जो देव उसमें राजी रहो चोर बनाए तो चोर और बेईमान बनाए तो बेईमान उसकी मर्जी नाटक से ज्यादा मुस्ो एक आदमी रावण बनता है नाटक में तो क्या रोता है चिल्लाता है कि मुझे राम बना दो जाके हाथ पैर जोड़ता है कि मैं राम बनूंगा रावण नहीं बन सकता नहीं इसकी कोई चिंता ही नहीं करता क्योंकि सवाल रावण का राम बनने का नहीं सवाल अभिनय की कुशलता का है राम भी राम से बेहतर अभिनेता हो सकता है तो प्रतिस्पर्धा वहां है राहुल रावण से क्या लेना देना दोनों ही नाटक के पात्र दोनों ही कथानक के हिस्से बुरा भी कथा का हिस्सा है भला भी कथा का हिस्सा तुम जो बना दिया तुम जो पात्र मिल गया पूरा करने को उसे समग्रता से पूरा कर दो वहीं से तुम्हारी धन्यता शुरू होगी तुम कथा को बदलने का आग्रह मत करो और तुम ये मत कहो कि मुझे ये बनाओ मुझे वो बनाओ मैं तो राम होना चाहता था राम बना दिए। तुम थोड़ा सोचो कि सभी राम होना चाहे रामलीला खत्म रामलीला चलती इसलिए है चल सकती इसीलिए कि कोई राम भी बनने को राजी है इस जगत को एक बहुत बड़ा नाट्य घर समझो इस पृथ्वी को समझो एक बड़ा मंच जीवन को अभिनय से ज्यादा मसूझ जो उसने दिया है उसे पूरा कर दो उसे पूरा मन से पूरा कर दो और तुम भाव में परिवर्तन हो गया मैं मतलब तुमसे कहता हूं कि अगर राम अपने पात्रता को अपने अभिनय को पूरा का पूरा कर दे तो राम हो गए क्योंकि परिपूर्ण कुछ भी कर देने में परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है वो परिपूर्ण है हम जब भी कुछ जीवन के हिस्से को पूरा का पूरा भाव से कर देते हैं हम उससे जुड़ जाते हैं और अगर राम भी बेमन से अभिनय कर रहे हो तो उन्हें कुछ रसना आ रहा हो या उनकी भी कुछ इच्छा हो कि क्या जरूरत मुझे वनवास भेजने की चौथा वर्ष या मेरी सीता क्यों चुड़ाई जाए या इस तरह की बातें हो तो राम भी रावण ही रह जाएंगे मेरी बात को ठीक से समझ लेना अगर राम वो पूरा कर दे कृत्य दिनों अपने को बीच में लाए तो राम हो जाता है अगर राम भी अपने कृत्य में नामुच करे शिकायत करे कहें कि थोड़ा यहां बदम दो कहानी को तो राम भी राम होने से चूक जाते राम के को जो दिया गया है रूप जो पात्र होने का अभिनय मिला है उसमें कोई मूल्य नहीं है कैसे तुम उस पात्रता को निभाते हो कितनी परिपूर्णता से कितनी समग्रता से तुम निभाते हो उस पर ही सब निर्भर है वही गुण धर्म आना चाहिए तो मैं तुमसे कहूंगा तुम राजी हो जाओ परिवर्तन की जरूरत क्या है तुम जैसे हो इतने भले हो ऐसे सुंदर तुम्हारी महिमा ऐसी है की और क्या चाहिए जो मिला उसे तुम पूरा कर दो दुकानदार हो दुकानदार सही सन्यासी की आकांक्षा मत करो दुकान पर ही सन्यासी हो जाओगे नौकर वो नौकर मालिक की आकांक्षा मत करो अगर नौकर का भाव तुमने पूरा का पूरा प्रकट कर दिया तो तुम मालिक हो जाओगे जिंदगी रहे पड़ी रहे तुम्हारे हाथों पर गुनाह नहीं तुम्हारा अभिनय हो लेकिन अगर तुमने पूरे भाव से समग्रता से कर दिया और तुम परमात्मा को धन्यवाद दे सके बिना किसी शिकायत के तो तुम्हारी स्वतंत्रता आबाद है कोई जंजीर तुम्हें रोक नहीं सकती तुम्हारी मालकियत असीम है तो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट बदलने को नहीं कहता कि तुम कथानुक बदलो मैं तुमसे कहता हूं तुम स्वीकार करो स्वीकार मेरे सूत्र है और भी सारी जीवन दृष्टि स्वीकार की है और तुम चाहते हो मेरी जीवन दृष्टि तुम्हारी कैसी हो जाए यही रास्ता मैंने सब स्वीकार कर लिया है मैं जैसे हूं मैंने स्वीकार कर लिया फिर कोई कमी न रही फिर सब भराव भराव हो गए फिर कोई रिक्तता न रही सब पूर्णता हो गई मैंने अपने में जरा भी फर्क नहीं किया है इस राज को तुम ठीक से समझ लो मैंने इन सुबह भी कुछ अपने में कभी बदला नहीं जैसा था मैं उससे राजी रहा हूं उसी राजी से सब कुछ हो गया है अगर तुम मेरी जैसी जीवन दृष्टि चाहते हो तो तुम्हें राजी होना पड़े जो राजी है उसी को मैं आस्तिक कहता हूं जो नाराजी है उसी को मैं नास्तिक कहता हूं ईश्वर को मानने न मानने का कोई सवाल आस्तिकता नास्तिकता का नहीं आस्तिक वह जो सारे जीवन को हां कह सकता है और नास्तिक वह जो कहता है नहीं नहीं मैं नास्तिकता है हा मैं आस्तिकता है आखिरी सवाल से कहते थे कि संत ही किसी देश का शासन करने की योग्यता रखते लेकिन कथा है कि उनके ज्ञान शिष्य चौंत ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाने का चीनी सम्राट का प्रस्ताव ठुकरा दिया था लाओस के तो वचन की दृष्टि से तो सम्राट का प्रस्ताव सही और चौंसे की अस्वीकृत की गलत मालूम होती है जबकि सब संत चौंसे के कृत्य की सराहना करने से नहीं थकते संत के वचनों और कृत्य के विरोधाभास पर प्रकाश डाले कथा है कि लांसो का शिष्य चौंत से नदी के किनारे बैठा मछली मार रहा था उसके ज्ञान की खबर लोक लोकांतर में पहुंच गई थी सम्राट ने अपने वजीर भेजे तो चौक तसे को पकड़ लाए जहां भी वो खोजनाए उसे प्रधानमंत्री बनाना है सम्राट निश्चित लाव से वचन पढ़ता रहा होगा वो चलदसा था संसार से चौक से मौजूद था और ठीक उसी हैसियत का आदमी था भर फर्क नहीं चौंग तसे यानी लाउस से ठीक वही भावदशा थी वजीर खोजते हुए आए पहले तो बड़ी मुश्किल पता लगाने को ही चौंग से तो आवारा फकीर था आज इस गांव कल दूसरे गांव क्योंकि लाउसे ने उससे कहा था ज्यादा देर एक जगह मत रुकना क्योंकि लोग जब जान लेते हैं प्रसिद्धि फैल जाती है लोग जब मानने लगते हैं कि तुम कुछ बहुत विशिष्ट हो उसके पहले वहां से हट जाना जहां लोग तुम्हें न जानते हो वहीं रहना क्योंकि वहीं तुम साधारण रह सकोगे तो एक गांव से दूसरे गांव चलता रहता तब बम मुश्किल तो वजीर पता लगा पाए फिर उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि चौंक से जो साधन और मछली मारता मिलेगा के शिष्य बड़े अनूठे बड़े असाधारण क्योंकि उन्होंने एक बड़ी अद्भुत कला सीखे हुए साधारण होने की कला वो साधारण आदमी से भिन्न कुछ भी नहीं करते तो साधारण आदमी मछली मारता तो चौंके से भी मछली मारता कभी अपने को विशिष्ट करके खड़ा नहीं करता और ये बड़ी गहरी बात है कभी भी ये नहीं कहता कि यह बुरा है वो भला है जैसा साधारण आदमी जीता है वैसा जीता है साधारण का ही उसकी साधना है उन्होंने चौंतियों को कहा कि हमने मंत्र लाए हैं सम्राट का प्रसन्न हो जाओ तुम्हारे भाग भाग्य प्रधानमंत्री बनाने को सम्राट राजी, चलो राजधानी तो से वैसे बैठा रहा अपनी बंसी हाथ में लिए उसने कहा कि मैंने सुना है उस चेहरे पर कोई भाव परिवर्तन न हुआ मछली के मारने का काम जारी रहा उसने कहा मैंने सुना है कि राज महल में एक कछुआ है तीन हजार साल पुराना और उस कछुआ की पूजा की जाती है और विशेष पर्वों पर उसे निकाला जाता है स्वर्ण के रथों में और कुछ सम्राट उसके चरणों में झुकता है और वो सोने के पात्र में रखा गया है पर तो मिट्टी के गड्ढे में किचड़ में अपनी पूछ हिला रहा है अगर तुम इस कछुए से कहो कि तू राजमहल का सोने की पेटी में बंद कछुआ होना चाहेगा या तो मिट्टी में अपनी पूछ हिलाना ही पसंद करता है तो ये कछुआ क्या कहेगा ने कहा कि कि कि साफ है तो कछुआ कहेगा कि मैं मिट्टी में ही अपनी पूछ हिलाऊंगा क्योंकि तो जीवित हूं तो चौन पसंद का यही मेरी भी खबर समझार से कह देना की मैं भी मिट्टी में पूछ हिलाना पसंद करता हूँ कम से कम जीवित हूं ये कथा है तो प्रश्न उसमें स्वाभाविक है लाउस से कहता है कि शासक संत को होना चाहिए और यह मौका सम्राट ने खुद दिया था को तो अपने गुरु का वचन मानकर उसे शासक हो जाना था और एक मौका था कि वो दिखा था कि संत का शासन कैसे होता है तो इसमें तो ऐसा लगता है कि चौकटसे ने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया इनकार करके सम्राट ही लाओस्य के ज्यादा अनुकूल मालूम पड़ता है बजाय नहीं चौंदसिक बिल्कुल अनुकूल है बहुत सी बातें ज़रूरी पहली बात सम्राट प्रधानमंत्री बनाना चाहता था शासक नहीं अगर सम्राट ने ठीक से लाओसे को समझा होता तो वो कहता कि तुम हो जाओ सम्राट मैं तुम्हारा सेवक तो सिर्फ सेवक ही रहता शासक नहीं होने वाला था प्रधानमंत्री नौकर है आज लिया कल अलग किया कोई शासक होने वाला नहीं था वो गुलाम ही रहता सम्राट ही उसे चलाता और जैसा सम्राट कहता वैसा उसे करना पड़ता और कोई भी ज्ञानी पुरुष अज्ञानी पुरुष की आज्ञान मान के चलने को राजी नहीं हो क्योंकि वो बात ही बेहोती है अगर सम्रा अगर से की बात ठीक है तो चौंक से इनकार करके ठीक किया उसने किया, तो इस मुझे शासक होने की कोई इच्छा नहीं और शासकों को वो मुर्दे समझता है मरे हुए चाहे वो सिंहसूर तो बैठे हो बेहतर तो वो समझता है एक कछुए को जो किचड़ में क्यों खिला रहा और मस्त जो अपने स्वभाव में जी रहा है और मस्त है न खबर दी कि वो पहुंच चुका है संतत्व को कोई आकांक्षा नहीं कोई दूसरा होता तो फेंक के बंसी उठ खड़ा हो जाता कि जल्दी करो कहा चलना शासक खोने की कोई आकांक्षा नहीं ये संत का लक्षण है सम्राट अगर सच में ही लावसे को समझता था तो चौंग को इतनी आसानी से छोड़ नहीं देना था क्योंकि चौंग ने तो सिर्फ खबर दी थी अपनी भावदशा की सम्राट को भागा हुआ जाना था इसके चरणों में गिर पड़ना था चरणों तो कथा दूसरी होती लेकिन चौंगटसु ने इतना कहा फिर कोई पता नहीं तो कहानी का क्या हुआ फिर दोबारा कभी सम्राट के आदमी आए चौंत्य जैसे आदमियों को निमंत्रण करना हो तो आदमियों को नहीं भेजना चाहिए निमंत्रण पर सम्राट की अकड़ है वो चौंत्य जैसी महाप्रतिभा को लाना हो तो सम्राट को खुद आना था और यह खबर पाके तो आने ही था अब तुम समझ लो बात को अगर चौंत राज तो वो संत ही ना था सम्राट राजी हो गया उसके इनकार को वो लाउस को समझा ही ना था तब तो कथा बिल्कुल दूसरी होती और संत को बुलाने के ये धन नहीं क्योंकि तो संत का अर्थ परम स्वतंत्रता वही वो कह रहे हो कि कछुआ परम स्वतंत्रता में भी ठीक है अपना स्वभाव तो है तुम मुझे वजीद बनाना चाहते हो बड़ा वजीद सही लेकिन हो तो जाऊंगा गुलाम तुम चलाने लगोगे मुझे तुम बताने लगोगे क्या करना उचित है क्या करना उचित नहीं है तुम्हारे रीत नियम मुझे चलाने लगेंगे और मेरा उपयोग इतना हो सकता है कि मेरी जीवन चेतना तुम्हें चलाए ये नहीं होने वाला था इसलिए दोबारा समझाने फिक्र न की इनकार हो गया बात खत्म हो गई इनकार से तो समझना था कि आज मैं सच नहीं ले स्वीकार कर लेता तो बेकार था की बात मान के चांत से चला जाता है तो बेकार था तुम्हें तो कहानी कहूं उससे तुम्हें तो समझ ना आ सके एक फकीर मर रहा था उसने अपने शिष्य को पास बुलाया उसके हजारों शिष्य थे और उसने इस शिष्य को कहा कि दुखों में मर रहा हूं और मेरे गुरु ने मरते वक्त मुझे ये शास्त्र दिया था जिसे मैंने जीवन भर संभाल कर रखा है और तुम भी जानते हो कि हमेशा तकिये के पास रखा रहता है इसे मैंने अपनी प्राणों की संपदा समझी इसमें हमारे प्राचीन गुरुओं के सब अनुभव लिखे और इसमें मैंने मेरे अनुभव भी संयुक्त कर दिए इसे तुम संभाल के रखना यह बहुमूल्य थाती है खो ना जाए शिष्य ने व्यर्थ की बातचीत न करो जो मुझे पाने था वो मैंने बिना शास्त्र के पा लिया है। इस कचरे को तुम ही रखो शिष्य ऐसा कहा गुरु ने कहा अभद्रता है और जब मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं मरता हो गुरु तुम इस तरह की बात शोभा नहीं देती शास्त्र को संभालो क्योंकि मैं मर रहा हूं और कौन संभालेगा इसको हाथ में शास्त्र दे लिया पास में जलती थी आग सर्द रात थी उस आग में फेंक है, कहता हूं उस शास्त्र में कुछ भी नहीं था वो कोरी किताब मेरे गुरु ने मुझे धोखा दिया उनके गुरु ने उन्होंने धोखा दिया मैं तुझे देने की कोशिश कर रहा था उसमें कुछ है नहीं किसी ने कुछ लिखा नहीं क्योंकि एक ही तो अनुभव है आखिरी कोरापन जिस तुम कोई किताब हो गए उस तुम शास्त्र हो गए और तूने आज भला किया कि तूने आज मुंह फेंक दिया अगर तू जरा भी चुप जाता और संभाल कर रख लेता तो मैं बड़ा दुखी मरता अब मैं तेरे साथ अपना सास छोड़े जा रहा हूं तूने फेट से बचा लिया जो बचाने योग्य था वो बचा लिया जो फेंकने योग्य था वो फेंक दिया से जरूर प्रसन्न हुआ होगा उसकी आत्मा आनंदित हुई होगी जब चाउप ने कह दिया कि जाओ भाग जाओ मैं भी इस कछुए की भांति अपने स्वभाव अपनी साधारणता में मस्तुख तुम्हारे राज महलों में मरे हुए मुर्दे रहते जिंदों का वहां बास नहीं तुम किसी मरे हुए आदमी को खोज लो मेरी वहां क्या जरूरत ंग तर लाह के वि नहीं जा रहा है ठीक अनुसरण कर रहा है अगर चला जाता तो लाओसे की आत्मा रोती का शासन साधारण शासन जैसा शासन नहीं है वो ऊपर से आरोपित नहीं किया जाता कोई राजा किसी संत को बिठा दे वजीर बना के तो कोई संत का शासन नहीं हो जाता शासन तो राजा का ही रहेगा वो संत की महिला का भी उपयोग कर लेगा अपनी राजनीति में संत का शासन तो शासित के हृदय से आता है कोई उसे आरोपित नहीं कर सकता जिन्हें संत से शासित होने हैं वो स्वयं भी दूर दूर की यात्रा करके चले आते हैं। वो शासन अंतर हृदय का है वो समर्पण से फलित होता है तुम खुद ही आके कह देते हो कि अब मुझे शासन दो तुम खुद ही अपने को समर्पित कर देते हो तब स्वांग से इंकार नहीं करता तब तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेता है जिस तुम उसके सामने झुक जाते हो उसी दिन उसी दिन उसका होना उसका स्तूत्र तो तुम्हारे रूपांतरण में संलग्न हो जाता है वो कोई कृत्य नहीं है संतु के लिए कि वो कुछ करके तुम्हारा रूपांतरण करता है उसका होना ही पर्याप्त है तुम झुको भर गंगा तो बही रही है तुम जरा झुको भर और प्यास को बुझा लो आज इतना